तो उपाधि है ना उपाधि उपाधि हाँ। दो पांच हेतु आभाष क्या क्या क्या सव्य विचार प्रतिपक्ष। नहीं सब ये विचार विरोध सत्प्रतपक्ष असिद्ध और बाधित है ना तो उसमें जो असिद्ध आया था असिद्ध तीन प्रकार कहा था आश्रय असिद्ध स्वरूप सिद्ध व्याप्यत्व सिद्ध वही जो व्याप्यत्व सिद्ध है तो वही व्याप्यत्व सिद्ध को उन्होंने व्याख्यान किए कि स्वपाधिक हेतु और व्याप्यत्व जब उपाधि से ग्रस्त हो जाता है हेतु उसका नाम है स्वपाधिक हेतु ये अपना व्याप्य को असिध करता है व्याप्ति को बनाने नहीं देता है स्वाभाविक उपाधि ये सब उपाधि से ग्रस्त है झूठा है तो उसे अपना साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ है तो उनसे यही ये कहता है कि स्वपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध तो जब ये कर रही है तो व्याप्यत्वासिद्ध का कर दिया कि जो उपाधि वाला होगा वही तो तो तो फिर फिर उपाधि किसको कहते हैं तो हमें जाने तो सीधे ये करेंगे तो उपाधि किसको कहते हैं हाँ। कि कि है, साथ साथ साथ साथ के के है साधन साधन से भी पक्ष में रहेगा साध्य का जो व्यापक होगा साधन का जो अव्यापक होगा उसी का नाम है उपाधि साध्य व्यापक सती साधन अव्यापक उपाधि है तो, ना तो साध्य किम नाम साध्य व्यापकत्व हाँ साध्य समान अधिकरण अत्यंता अप्रतियोगित तो साधना व्यापक क्या है साधन बन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगि साधन व्यापक तो पहले इस प्रकार जब ये कर अभी उपाधि को लेकर तो उन्होंने देखा, देखा दिया कि, कि किस प्रकार उपाधि ये होता है ना पर्वतो धूमवान बनने में तो ये असद हेतु है बनी तो तो उसमें उपाधि क्या लगा था पर्वतो बन धूमवान बने हैं आर्द्रंदन संयोग ही उपाधि हुआ था है ना तो जहाँ जहा ब रहेगा तो वहाँ वहा उपाधि नहीं रहना चाहिए बनिए है साधन है और साध्य के साथ रहना जहाँ जहाँ धूम है बनी नहीं वह है उपाधि आर्द्रंदन संयोग साध्य का साथ रहेगा साधन का साथ नहीं रहेगा साध्य हो गया धूम धूम के साथ हमेशा सा अर्धनंदन संयोग है तो हाँ क्योंकि ये कार्य कारण भाव है तो धूम आर्ध्य नंदन संयोग ही धूम का कारण है तो इनसे उसका साथ है जहां जहाँ धूम देखेंगे वहां वहाँ आर्ध्य नंदन संयोग है धुमा हो गया आपके साथ्य साध्य के साथ है साध्य समान आदि करना अत्यंता भाव अप्रतियोगित तो किस में जाएगा अर्ध्य संयोग तो आर्ध्य हो जाएगा धूम का व्यापक बनी का जैसे पर्वत धूमवान बने तो उसमें धूम जो साध्य का ये व्यापक हो गया और साधन हो गया कौन बनी तो बनी साधन बनिष्ठ बन अत्यंताभाव प्रतियोगित्व तो।, तो साधन हो गया बनी तनिष्ठ अयोलक तनिष्ठ अत्यंताभाव हो जाएगा अत्यंत भाव कौन है अरे अत्यंत भाव है है में नहीं आर्ध्य प्रतियोगी हो जाएगा तो प्रतियोगी हो गया साधन व्यव्यंता प्रतियोगी तो धुआनंदन स्वयं चला गया साध्य का व्यापक हुआ साधन का व्यापक होने के कारण क्या हो गया ये उपाधि हो गया यही उपाधि जिसमें लग जाता है बनी में इस प्रकार उपाधि लगने से वो बनी कभी अप, अपना साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा व्याप्ति नहीं देखा पाएगा उपाधि है तो इसलिए पदकृत्य में एक अंश को दिखाया था कि साध्य व्यापक तो उन्होंने क्या कहा था हाँ साधना अव्यापक तो साधन अव्यापक इतने ही लक्षण करेंगे तो उन्होंने दिखाया था कि क्या क्या क्या अनुमान अनुमान लगाए थे और अनुमान में ग्रित्ता ग्रित्ता ग्रित्ता ग्रित्ता। तो उसमें क्या है? क्या उसमें। में आ, आ, तो है है लगाता सामान्य ये उसको दिखा दिया था इसलिए तो उसका तो ये होगा लेकिन साध्य व्यापक तो दे देने से तो उसको साध्य का व्यापक नहीं होगा वो भी साध्य का व्यापक होगा है ना अब ये कर इसलिए साध्य व्यापकत्व कुक्तम तो साध्य व्यापक तो कह देंगे तो साध्य का व्यापक होना चाहिए जो जो उपाधि को साध्य का व्यापक होना चाहिए साधना का व्यापक होना चाहिए साधना का तो अव्यापक हो गया लेकिन साध्य का अव्यापक नहीं व्यापक नहीं होता है वो भी अव्यापक हो गया तो इसलिए तो उपाधि का शरीर में उपाधि में लक्षण नहीं जाएगा और जब नहीं जाएगा तो उपाधि तदर्थम साधन अव्यापक उत्तम ठीक है है ना कैसे करेंगे तो अभी हमें हमें हमें खा, खाली कहेंगे साधना तो हो गया था ना हमें केवल कहेंगे साध्य तो लक्षण करेंगे इतना करेंगे। इतना करेंगे ये उपाधि का लक्षण है साध्य साध्य का व्यापक कितना है लक्षण साधना तो नहीं देंगे दे तो उसमें उसको नहीं करेंगे केवल हमें साध्य व्यापक तो उपाय उपाधितों ये करेंगे तो इतना करेंगे अब देखो ये कहते हैं कि कोई हाँ, हाँ हाँ। सामान अभी उल्टे देंगे है ना ये कहते हैं कि कहा गया उत्ते सामान्य बत्वादी न अनित्व तो साधने कृतकत्व उपाधि है ना अभी कृतकत्व पहले हेतु था अभी कृतकत्व अभी उपाधि बनाएंगे और सामान्य इंद्रिय ग्रहण उपाधि अभी उसका हेतु बनाएंगे है ना शब्दों सामान्य और हेतु के द्वारा जब इसे अनुमान बनेंगे इसमें कृतक को यह उपाधि पढ़े? तो करो उपाधि का लक्षण क्या है जो साध्य का व्यापक होगा तो हमें, हमें न, क्या हैत्व है? हो गया आपका साध्य तो साध्य का जो व्यापक होगा वही होगा उपाधि तो ये कह जाए कि ये जो ये हेतु है इस हेतु में उपाधि लगेगा लगे। देखो, तो साध्य व्यापक तो, समान अधिकरण अत्यंत अप्रतियोगित्व इसमें आ जाएगा तो साध्य व्यापक हो जाएगा साध्य हो गया अनित्यत्व, अनित्यत्व तो अनित्यत्व का अधिकरण कहां पे है है हाँ। ना? घटपटादी तो इसमें कृतकत्व तो है ना नहीं? जो अत्यंत अभाव है घटपटादी में किसका अत्यंत अभाव मिलेगा आप पीछे क्यों सामने आई घटपटादी ये अनित्य है तो उसमें किसका परमाणु आकाश आदि का ने? तो ये घटपटादी का, घटपटादियों में अत्यंत हो रहेगा परमाणु आकाश आदि इनका नतियोगी कौन होगा आकाश आदि अप्रतियोगी कौन हो जाएगा तो क्योंकि जो जिसका अभाव नहीं मिलेगा तो प्रतियोगी नहीं होगा ये अनित्य <coughs> अनित्य है तो कृतक तो उसमें रहेगा उसका अभाव नहीं मिलेगा और घटपटादि घटपटादी अनिच्य है उसमें आकाश आदि नित्य पदार्थ नहीं होते तो आकाश ये ये सब प्रतियोगी हो जाएंगे हो तो गया <coughs> तो साध्य समान अधिकरण अत्यंत साध्य व्यापक हो गया प्रतियोगी प्रतियोगी होना होना चाहिए होना चाहिए हैं नहीं नहीं साध्य का व्यापक तो मतलब अप्रतियोगी अप्रतियोगी अप्रत वही होता है जिसका अभाव नहीं मिलता है तो जो तो अन ये व्यापक हो गया तो जो व्यापक आपने घटा तो गया आपका। से का हो गया तो जो व्यापक हो गया अभी ये कृतकत्व आपका ये बन गया उपाधि बन गया है ना लेकिन अभी हो गया। है, लेकिन उपाधि दे साधन ये तो साध्य व्यापक हो गया अभी साधन का व्यापक अभ्यापक नहीं होगा साधन का भी व्यापक हो जाएगा ये है ना तो साध्य व्यापक ना? ने साधना तुम इतने उपाधि तो इतने ही, ही अभी दे देंगे जो साधिक होगा साधना का अभ्यापक होगा कोई उपाधि करेंगे ये अभी इतने विशेष पद को हम दे देंगे अभी देखो ये, सा, ये जो सादने है, सादने का, तो हो गया ये। और ये साधन का है तो साधन क्या है यहाँ पे ये प्राय सामान्य वक्त सती अस्मदान बाह इंद्र ग्रहण अर्म है ना साधन हाँ। तो अभी ये ये साध्य का साथ रह गया अभी साधन का साथ अगर नहीं रहेगा साधन का होगा है ना तो उसी को हम लेंगे तो सीधा हिंदी अर्थ में साधन उपाधि वहां नहीं रहना चाहिए तभी साधन का व्यापक होगा लेकिन साधन जहां जहां है अभी तो उपाधि को वही वही रह जाएगा ये इसलिए साधन का अव्यापक नहीं होगा तो सामान्य है तो ना तो पहले वाला लीजिए घटपट घटपटादी कोई कहिए कहना सामान्य सामान्य वाला है ना नहीं घटपटादी सामान्य वाला नहीं घटपटादी त्रस्वने? ये सब सामान्य वाला है और इंद्रिय है है तो इंद्रिय इंद्रिय ग्रहण ग्रहण को को ना ना नहीं नहीं के द्वारा घटपटादि देखते देखते हैं हैं तो हो गया योग्य हो गया तो योग तो लेकिन जहाँ जहाँ हमें एक दृष्टान ले जाए सामान्य वस्तु तो से असम बाह्य इंद्र ग्रहण घटपट आदि में है वहाँ पे तत्व उपाधि उसको इसका अत्यंत अभाव होना होना ही साधन का होना चाहिए तो वहां पर घटपताजी में कृतकत्व का अभाव है ना नहीं नहीं कृतकत्व अभाव अभाव है नहीं न होने कारण ये कृतकत्व का अभाव हो गए तो प्रतियोगी होगा प्रतियोगी होगा तो कृतकत्व का अभाव न होने के कारण क्या हो जाएगा अप्रतियोगी हो जाएगा अप्रतियोगी जो होता है वो व्यापक होता है हाँ। अभी भी व्यापक न अभी साधन का भी भी अभी व्यापक व्यापक हो हो गया? गया? ये नहीं ठीक है, है ना जिसको ये येतु था ना ये येतु था तो उसमें ये कृतकत्व तो उपाधि लगता था अभी दोनों अभी हमारे जो उपाधि का लक्षण अब सही हो गया तो जो उपाधि भूल त्रुटि के कारण ये सदहेतु में उपाधि लग जाता था हाँ। अभी सदह निर्दोष हो गया उपाधि उसमें नहीं लगा ना नहीं आया ना नहीं एक्स्ट्रा एक वो बताइए आया <laughs> और इतना सरल बताते हैं और मतलब कोई क्या वो एकदम से रहा है ज़्यादा आ देखो पहले उपाधि को समझिए उपाधि का क्या लक्षण है उपाधि का लक्षण क्या क्या बताओ पहले नहीं वही तो गड़बड़ी है वही ये है कमी है एक क्यों ऐसे ही कहते हैं। कहो तो से साध्य का व्यापक होगा साधन का अव्यापक होगा ऐसे कहिए कहिए या तो जो साध्य का साथ रहता है साधन का साथ नहीं रहता है है ना तो ये उपाधि है तो उसको अपना भाषा में संस्कृत भाषा में वो कहेंगे साध्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव अप्रतियोगित अर्थात साध्य व्यापक और साधन का अभ्यापक क्या है जो साधन वन निष्ठ सा, साधन का अभ्यापक को हमें ऐसे कहेंगे जो साधन का साथ नहीं रहता है साधन का अभ्यापक है और तीसरा संस्कृत भाषा में कहेंगे साधन वन निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व ऐसे ऐसे कहेंगे ये भी तीन प्रकार कहेंगे उसको भी तीन प्रकार का कहेंगे साध्य व्यापक और साध्य साथ रहे। देखे, सादे। रहना सादे, सादे रहना समान साधिक अत्यंत भाव अत्यंतार देख ये हो गया साध्य व्यापक तो है ना तो उसी प्रकार दूसरा ये हो गया दूसरा जो Aleman, साधन साधना साधना नहीं साधना मतलब है तो साधना ऐसे उसका क्या साधना नहीं और उसका नाम तीसरा हो गया प्रतियोग। प्रतियोगी प्रतियोगी तो ऐसे ही ही ये ये भी तीन है ना तो ही कहेंगे। तो कहेंगे हमारा ये हो गया साध्य व्यापक सदी साधना अव्यापक उपाधित्व है ना तो साध्य व्यापक पहले ये कहा कि आप विशेषण हंस को केवल ये बनाओ ना पहले विशेष अंश को ही आप पहले लक्षण बनाओ हाँ तो विशेष अंश क्या है उपाधि का विशेष अंश उपाधि लक्षण में विशेष अंश क्या है साधन अव्यापक हाँ, इतना कहा था कल परसु जो ये कहते हैं तो उसमें दो शायद था था ना तो उसके लिए उसको बारण करने के लिए उसको समझाया दिया था विशेषण दिया था तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है साधन को आपने लक्षण बनाया तो उसमें दोष आया तो फिर जो विशेषण जो है उत, उत, उतने को आप ये बनाओ न, तो आप तो हाँ जो उपाधि का जो विशेषण है उपाधि का लक्षण में जो विशेषण अंश है तो विशेषण को ही आप ये बनाओ लक्षण बनाओ तो विशेषण क्या है इतना इतना ही ही लक्षण लक्षण बनाओ। तो तो आज ये ये कहते कहते हैं हैं कि बनाएंगे। इसमें भी दोष आएगा क्या आएगा नहीं ये एक दृष्टांत देते हैं अनुमान देते हैं शब्दों नित्य सामान्य वत्व आदि ग्रहण क्या है लेकिन जहां जहां हमारे तो ये उपाधि तो जा का लक्षण में लक्षण गड़बड़ होने के कारण लक्षण दोष है उसमें त्रुटि होने के कारण अभी सदहेतु में आपका उपाधि लगता है सदहेतु भी असद हेतु होता है अगर हमें वो सदहेतु को समस्त प्रकार दोष से मुक्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा तो लक्षण को सुधार करना पड़ेगा है ना तो अभी लक्षण में लक्षण क्या है साध्य व्यापक तो अभी ये जो जिसको आप उपाधि बना रहे हैं ये साध्य का व्यापक होना चाहिए तो अभी साध्य का व्यापक हो रहा है है ना नहीं साध्य का क्योंकि साध्य हो गया अनित्व तो, जहां जहां अनित्व तो है वहां वहां कृतकत्व है तो साध्य व्यापक हो गया है ना साध्य व्यापक होने से आपका ये तो अभी उसमें दोष आ गया ये उसमें उपाधि अभी अभी का लक्षण में अभी ये विशेषण उसके साथ अगर और कुछ जोड़ देंगे विशेष रूप में तो अभी फिर वो दोष नहीं रहेगा तो क्या जोड़ेंगे हाँ सामान्य बतवे सती साध्य साधन साध्य का तो व्यापक हो गया ये साधन का अभ्यापक होना चाहिए साधन का अभ्यापक होना चाहिए तभी साध्य व्यापक सती साधन अव्यापक उपाधि तो कृतज्ञ उपाधि होगा लेकिन अभी ये साधु का व्यापक हो गया हाँ। साधन का अव्यापक नहीं होगा साधन का भी अव्यापक हो जाएगा ये अभी दो इसमें इसमें लक्षण में हमें विशेष विशेषण अंश को एक साथ में देकर अगर उपाधि का लक्षण बनाएंगे अभी जो जिसको हम कृतज्ञ तो उपाधि बनाए थे तो वो उपाधि अभी नहीं लगेगा सद में यह उपाधि नहीं होगा उपाधि का लक्षण इसमें नहीं जाएगा कैसे साधन का व्यापक हो गया हुँ, हुँ, अभी साधन का व्यापक होना चाहिए हुँ, हुँ, साधन क्या है हमारे अनुमान में भ्रेशा भ्रेशा देखे देखे देखे देखे, तो सामान्य घटपट आदि में सामान्य है ना नहीं जाति जाति है ना नहीं जाति क्या है घटत है घटत्व जाति कहा रहती है द्रव्य गुणकर्म तो ये घट द्रव्य है घट द्रव्य है तो उसमें रहेगी है ना? तो और अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण चक्षु कर्ण नासा जीवात्व ये जो पांच बाह्य इंद्रिय है चक्षु से घट को देख रहे हैं ना नहीं घट को आवाज टंग ट सुने सुन रहे है ना नहीं, सुन नहीं। स्पर्श उसको स्पर्श अनुसित स्पर्श हो रहा नही ग्रहण से गंध हो रहा है नहीं और शब्द, शब्द मतलब हो रहे तो ये ना से ये बाह्य ग्रहण में है सामान्य वाला होकर अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्व है ऐसे एक दृष्टांत ले लिया उसमें हेतु है है ना हेतु का अधिकरण हो गया ये सामा, साधना अभ्या, साधना का क्या लक्षण है बन साधना बत साधन हो गया सामान्य सती उसका अधिकरण कौन हो गया घटपटादि तनिष्ठ साधन बन नि घटपटादी निष्ठ जो अत्यंताभाव है किसका पटादी में किसका अत्यंत अत्यंत अत्यंत होगा होगा हो जाएगा होने से होगा? किसका अभाव है है ना घटपटादी में किसका अभाव है तो प्रतियोगी कौन होगा आकाश आदि अप्रतियोगी कौन होगा तो तो कारण हाँ, है नित्य नित्य। है है ठीक ये हो क्योंकि अनित्य अनित्य कृतकत्व जहा जहाँ घटपटादी रहेगा वहाँ वहाँ कृतकत्व रहेगा तो जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी होता है इसका अभाव नहीं है तो प्रतियोगी नहीं है अप्रतियोगी हो गया आकाश आदि प्रतियोगी हो गए तो साधन का हमें छोड़ दीजिए उनको जरूरत नहीं नहीं है अभी नहीं है अभी में का अत्यंत अभाव उनसे हो गया प्रतियोगी होना चाहिए साधन का प्रतियोगी होगा अभाव होना चाहिए साधन का साथ लेकिन प्रतियोगी अप्रतियोगी हो गया होने से अभी ये भी अप्रतियोगी होने से अभी जिसके साथ जिसका अधिकरण में का अप्रतियोगी होगा वो क्या होगा व्यापक होगा तो का व्यापक व्यापक अभी साधन का भी हो, था हाँ, था। हो, गया। तो हो गया उल्टा उल्टा नहीं निर्दोष हो गया नहीं अभी हाँ। हाँ। जो कृतकत्व तो उपाधि कहे थे अभी उपाधि का लक्षण उसमें नहीं जा रहा है कृतकत्व में क्योंकि साध्य का व्यापक होना चाहिए साधन का अव्यापक होना चाहिए साध्य व्यापक तो एक अंश में ठीक है साधन का नहीं हो रहा है साधन का भी व्यापक हो रहा है साध्य व्यापक और साधन व्यापक दोनों से में उपाधि का लक्षण नहीं गया अभी ये बच गया सद हेतु समझे अभी आया तो इस प्रकार साध्य व्यापक परिस्थिति साधन व्यापक उपाधि का निर्दुष्ट पूरा परिष्कार कर दिया पदकृत कर दिया साधन पद साध्य साध्यपक तो दे, देंगे तो क्या दोष है और केवल साधन तो देंगे क्या दोष है और दोनों को देंगे कैसे क्या हो रहा है तो दोनों को देने से तो हेतु में लक्षण उपाधि का लक्षण नहीं जाएगा सो का नहीं बनेगा तो इस प्रकार जो हो गया इसलिए कृतकत्म उपाधि सै तदर्थम साधन इति उत्तम इसलिए उपाधि का लक्षण में साध्य व्यापक सती साधन अव्यापक इतने पद दिया गया इतना ये इतना <laughs> है है ना नहीं आगे सरल कुछ ये नहीं ये कहते हैं उपाधि नहीं वो तो काल का ही ये क्या एक तो ही तो ये क्या ये कहते हैं उपाधि उपाधिभेदा असंभव बाराण व्यापकशरे अभी अत्यपुपेय साधन भेद्ब आदा साधन से उपाधि भेद उपाधि तो व्यापकत्व उपाधिवारपकशरे अभी अत्यंत पद सुपात देते देखो उपाधि अनेक प्रकार है उपाधि अनेक प्रकार है क्योंकि आप एक ही हम तो एक दृष्ट है ना तो इसी प्रकार हजार उपाधि है अब हजार उपाधि लगा सकते हैं अनुमान हजार है तो हजार उपाधि लगा देंगे तो उपाधि भेदम आदाय कोई कोई उपाधि ऐसे तात्कालिक होता है और कोई कोई नित्य होते हैं है ना तो इसलिए उपाधि का भेद होने के कारण तो जो नित्य उपाधि होंगे जैसे यहाँ पे ये सामान्य वस्तु सत्य अस्वधारायु इंद्रिय ग्रहण ये है ये सदैव तो कृतकत्व ये उपाधि लगता था लगता था लेकिन वो नहीं लगा अभी दोष होने कारण इस प्रकार अनेक प्रकार दोष है वो दोष उपाधि को, को लेकर हैं ये कहते तो समानाधिकरण अत्यंत अभाव खाली अभाव नहीं कहेंगे जो अत्यंत अभाव हो ये नित्य है अत्यंत अभाव नित्य है चार प्रकार का अभाव है ना क्या क्या, -क्या चार प्रकार का अभाव ठीक है हाँ इसमें दो अभाव अनित्य है दो अभाव नित्य है प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव ये अनित्य है अन्यन्याभाव ये नित्य है है ना तो जो नित्य अभाव है इसलिए अत्यंत पद देगा अभाव का अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो साधन का अभ्यापक होगा और जो अप्रतियोगी होगा वो साध्य का व्यापक होगा इसलिए सा, उपाधि भेद को लेकर का का साध्य का शरीर में अत्यंत पद देना चाहिए इस प्रकार उपाधि भेदम आदाय है ना तो साधन ऐसे ही अनेक प्रकार का है एक हेतु ने है ना अनेक प्रकार का सद हेतु असद हेतु असद हेतु में उपाधि लग जाता है सद हेतु में नहीं लगता है ना? तो उसे उपाधि भेद को देख रे साधन का शरीर में भी अत्यंत पद देना चाहिए अत्यंत भाव देना चाहिए देंगे तो उसी प्रकार जो साधन साधन साधन, साधन बन निष्ठा अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी होगा है ना जैसे यहाँ पर ये ये प्रतियोगी नहीं होता था अभी एक बार बन गया प्रतियोगी एक बार नहीं बनता है प्रतियोगी अब प्रतियोगी हो गया तो ऐसे ही नहीं जो अत्यंत भाव होगा उसका प्रतियोगी मिलेगा ही मेरे इसलिए तो साधन के साथ व साधन का शरीर में हमें अत्यंत पदक दे देंगे तो फिर ये नहीं होगा दिया है मूल में उसी को ए, अत्यंत पदक क्यों दिया उसके लिए ये करते हैं क्योंकि साधन को भेद साधन भेद एवं उपाधि भेद को लेकर अत्यंत पदक उसमें दिया गया अभी कहते हैं स्वयं उपाधि ही केवल साध्य व्यापक साध्यव्यापक पक्षधर्मता अवच्छिन्न साध्यव्यापक साधनि साधना अवचिन्न साध्यव्यापक अभी ये जो तो उपाधि है ना ये तीन प्रकार का है क्या क्या है ये तो जो उपाधि है ये कहते हैं केवल सदी रुदेना पक्ष तीन प्रकार उपाधि स्वयं उपाधि ही हैवल साध्यव्यापक पक्षधर्मतावच्छन साध्यव्यापक साधनावच्छन्न साध्यव्यापक ये तीन प्रकार का है ये कहते हैं त्र आद्य उपदर्शित पहला वाला मूल में दे चुके हैं पहला, पहला कौन सा है केवल, केवल, केवल साध्य व्यापक है।, है ना तो मूल में उपाधि क्या क्या दिया था कौन सा उपाधि का नाम क्या था मूल में मतलब अरे मूल मूल मतलब क्या है तो <laughs> <बोल नहीं। laughs> ये साथ गोल्ड तो लेटर जो है वो मूल मतलब हाँ ऊपर वाला जो है ठीक है कैसे समझाएं मूल मतलब गोल्ड लेटर ठीक है देखो मूल में ग्रंथकार का जो लेख है तो उसमें जो उपाधि कहा उपाधि का जो दृष्टांत दिया है है ना उपाधि किसको लगता अनुमान में ही हेतु में उपाधि लगता है ना तो वो मूल में जो अनुमान बनाए ग्रंथकार ने उसमें जो उपाधि को लगाए हैं वो उपाधि का नाम क्या रखा था हाँ आर्द्रंदन संयोग है ना आर्द्रिंदन संयोग है ये था उपाधि था? था ये उपाधि ये कहते हैं आद्य ये केवल व्यापक है देखो केवल साधक कैसे होता है पहले तो अनुमान था इसमें आर्वेन्द्र स्वयं आर्जन स्वयं को उपाधि बनाया इसमें बनाया अभी देखो ये कहते हैं ये केवल साध्य व्यापक है ना देखो ये जो आर्जन स्वयं साध्य हमारी पे क्या अनुमान अप्रतियोगितेंगे धूम धूम का व्यापक का मतलब क्या होगा साध्य साध्य साध्य है ना लेंगे अधिकरण कहा लेंगे ना। उसका अधिकरण है ना नहीं महान साधि अधिकरण हो गया महान महान और चतर चतर और गोष्ठ घटपटादी अत्यंत अभाव हो गया घटपटादी पटादी अत्यंत अभाव तो ये इसका अभाव होने से प्रतियोगी हो गई प्रतियोगी hmm. जिसका अभाव से ये प्रतियोगी हो गए और ये महानस ये में अप्रतियोगी को आर्थन हो गए इसका अभाव नहीं मिलेगा आ, वो वे खें। वे खें। आ, ये वन नहीं अत्यंत भाव घटपटादी और अप्रतियोगी अर्धन साधन सा, साध्य समान अप्रतियोगित हो गया एक केवल उपाधि हाँ उपाधि अभी देखा दिया ये है ना ये नृत्य हो गया एक केवल साध्य व्यापक है और दूसरा देखाता है तो था था ना? व्यापकता। तो से तो है उसके लिए दृष्टांत देता स्वयं उपाधि केवल और एक दिखा रहे और एक दृष्टांत तो केवल साध्य व्यापकता व्यापकता दिखा रहे अच्छा। मूल में एक दिखाया और दूसरा वो स्वयं दिखा रहे ये कहते हैं क्रं क्रंत हिंसा अधर्मजनिका हिंसा क्रतु बाह्य इत्यत्र निषिधत्व निषिधव उपाधि एक क्रवां हिंसा अधर्मजनक हिंसा बाह्य हिंसा है अनुमान है बन्नतर बात यूँ ही बात यूँ ही निशा ये तो तो में और है पर ये कहते कहते हैं हैं में ना पर उपाधि उपाधि है ना जब वो ये करेंगे कर्तु जानते हैं ना कर्तु का अर्थ क्या है यज्ञ हाँ शतक शतक नहीं शतक कर्तु शतक ऋतु कौन क्योंकि करेंगे, है क्योंकि तो इंद्र प्राप्त होगा इसलिए इंद्र का में है शतक ऋतु निन तक उन्होंने मानदाता का पुत्र तो उन्होंने ये कर लिया और एक बाकी है अगर ये पूर्ण कर देगा तो फिर मेरे पद ले लेगा तो है ले हम्म तो तो तो वही। हाँ। नहीं से अभी देखो क्रत्य नहीं अरे वही क्रतु मतलब यज्ञ में जो हिंसा होती है वो अधर्मजनिका है क्योंकि हिंसा होने का कारण तो वो गाल्य जैसे बाहर, बाहर में हमें हिंसा करते हैं ना हिंसा कर तो हिंसा हनगत्यन हिंसा गत्य हो हाँ। है ना तो हिंसा करते हैं हिंसा अनेक प्रकार काया मन होगा किसको हमें? काया? किसको हम हम्म पीट देते देते हैं मार देते हैं मार तो हिंसा और मन से भी हिंसा होती है है ना कोई मन से भी हिंसा और आप आपने सोच लिया तो हाँ, तो सोच लिया तो वहाँ पे भी आपका हिंसा हो जाएगी मन का लगता है अरे लगता है नहीं आप देखो लगता ही नहीं आपको पता है आप है हाँ ना हम अगर किसके बारे में अगर बुरा चिंतन करते हैं हाँ। खुद का हानि होता है हाँ। आप किसी में पढ़ाई में लिखाई में भजन में किसी में मन नहीं लगेगा वो कहते हैं कि कली में तो है ही इतना दोष है कलो दोष निधे राजन तो ऐसे सागर समुद्र समान दोषपूर्ण है तो ये दोष उससे नहीं है।, आ, है है ही है आ, है, आ, है उसका हो रहा है, है हमको कोई नहीं है लेकिन हम अपना ही हानि हो रहा है निश्चित तो ये।, ये तो देखा इस... <laughs> तो तो मन और वाक्य में किसको हमें बाक बाण मार दिया गाली दे दिया को किस कटु वाक्य प्रयोग कर दिया हिंसा हो गई तो उसका मन में दुख आ गया तो इस प्रकार ये जो अंतर्वर्ती हिंसा ये अधर्म का जनक है जहा जहा जहा जहा हिंसा है वहां हुआ अधर्म का जनक है है ना अच्छा, हाँ। नहीं, नहीं? तो जैसे बाहर में हम हिंसा करते हैं तो ऐसे ही है। तो गया? जब हो गया तो अभी जाएगा ये, ये कहते ना, साध्य ना ना साध्य ये, ये मूल का केवल, केवल साध्य व्यापक वाप है ना अब देख लो साध्य का व्यापक हो रहा है नही साध्य हमारे क्या है शादी क्या है हैं अधर्म जनिका अलग से जनक समझ में आ रहे हैं ना नहीं आ रहे बता क्यों नहीं रहे हो रहे तु� तीन बड़ी रहे दो ही हिंसात्व उपाधि साध्य व्यापक साध्य हो गया अधर्म जनकत्व है जहा जहा अधर्म जनकत्व है वहां वहां निषेध है ना ना है नहीं जहाँ जहाँ अधर्म का जनक है अधर्म मतलब क्या है दूसरे को कष्ट हो तो निषिद्ध, मां सर्वभूतानि वेद वहां किसी भी, भी प्राणी से हिंसा ना करें है ना? तो जहाँ जहाँ आपका अधर्म निषिद्ध तो है, समान साध्य हो गया अधर्म जनक अधर्म जनक हाँ अधर्म जनक समान आदि अधर्म जनक कहाँ पर है इंसान तो है? है? है है ना तो उसका वही उसी में जहां पर अधर्मजनक तत्व है उसे तो हाँ। तो करना वहां निषि है साध्य समानाधिकरण अत्यंत हो गया हाँ। जो भी होगा उसका हो जाएगा वो और का ये <coughs> ये नहीं नहीं नहीं है है होगा होगा साध्य अधिकोगित्व निषिधत्व में चला गया तो आपका साध्य व्यापक हो गया तो उन्हें से ये हो गया आपका केवल साध्य व्यापक है तो फिर तो ये क्या होगा बाह्य हिंसा बाहर जो आपने दृष्टांत दिया था बाह्य हिंसावत तो जहां जहाँ हिंसा होती है वहां अधर्म का जनक लेकिन एक जगह में आपको आपको निर्देश दिया जाता है कि आप हिंसा करो हिंसा करो कहा है और यज्ञ में है ना पशुना ना यजेत पशुना यजेत तो कहते पशु के द्वारा या करो अश्व मेधावी यज्ञ करो तो, तो यहाँ पर क्रतो तो सामान्य वाक्य बाक, है महिषत सर्वभूता और विशेष वाक्य है क्रतुना यजेत पशुना ना यजेत है न तो यही कहते हैं देखिए इसे कहते हैं अभी केवल साध्य व्यापक दूसरा दृष्टान दिखाया है ना और दूसरा तीसरा दिखाएंगे ये कहते हैं एवं क्रवांतर्वर्ती हिंसा अधर्म जनिका हिंसा क्रतो बाह्य हिंसावते इत्यत्र निषिधत्व उपाधि तस् यधर्मजनक तषिधत्व साध्य व्यापकता है न यत्र तत्र न निषिधत्व hmm. जहाँ हिंसा है वहाँ निषेद नहीं है hmm. कहाँ नहीं है है ना न उपाधि साधन अव्यापक क्या हो जाएगा क्रतु हिंसाया निषिधत् का अभाव hmm. निषिधत्व का अभाव कहाँ है ना निंसा ना सर्वभूता सामान्य वाक्यतः पशुना यजेत इत्यादि विशेष वाक्य से बलिस्तवाद क्योंकि विशेष हमेशा सामान्य का बाधक होता है है ना पहले सामान्य है ना कोई राष्ट्र में कोई लाल बत्ती लगाकर नहीं जा सकते लेकिन राष्ट्रपति जा सकते उनको छोड़कर तो इसलिए वो विशेष है विशेष होने से हमेशा सामान्य का विशेष बाधक होता है तो इसलिए कृत्वर्ते नहीं हिंसा जो है पशुना या ये विशेष वाक्य होने कारण वो उसका निषेध नहीं है निषेध नहीं है निषेध ना होने कारण ये साधन का व्यापक नहीं होगा साधन का व्यापक हो जाएगा इसलिए ये ये सदहेतु है सदहेतु है तो इसलिए हिंसात्व न अधर्म जनक प्रयोजक अपी प्रयोजकम अपी तु अभी तु, निषिद्धत्वे निषिधत्व एव इत्यादि द्रष्टव्य लेकिन यहाँ पे निषिद्धत्व उपाधि नहीं होगा क्योंकि सदहेतु है क्योंकि तो अगर आ, आ, आ, पशुना यजत को लेंगे तो साध्य व्यापक साधना उपाधि उसमें नहीं लगेगा लगे तो ये नहीं लगेगा विशेष है ये शास्त्रीय है तो इसलिए ये केवल साध्य व्यापक का ये दृष्टान दिखाया और द्वितीय यथा तो हो गया द्वितीय यथा वायु प्रत्यक्ष इसको तो टाइम तो कल देखें